ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं शास्त्र यौनित्व नामक इस अधिकरण के दो वर्णक हैं प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं टीका में टीकाकार ने भाषानुसार जो इस अधिकरण का विषय वाक्य है और संदेह है पूर्व पक्ष के मत में फल तथा सिद्धांत मत में फल है वह बता दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का अस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदो असर महत्वभूत निश्वसीदि अधिकरण का विषय है और इसे विषय बना करके संशय बताया गया यह वाक्य ब्रह्म में वेद हेतुत्व बता करके ब्रह्म के निरतिशय सर्वज्ञत्व को ज्ञापित करता है या नहीं करता है इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया गया कि वेद को यदि किसी पुरुष विशेष की रचना मानेंगे तो व्याकरण आदि के तरह उसमें पौरुषेत्व की आपत्ति आएगी और ईश्वर भी पुरुष विशेष है जीव भी पुरुष है ईश्वर भी पुरुष है जीव है अविद्यादि पंच क्लेशों से युक्त पुरुष और ईश्वर हैं अविद्यादि पंच क्लेषों से सदा रहित तो। लेकिन है पुरुषी और उसकी रचना वेद को मानोगे तो वेद में पौरुषेत्व की आपत्ति आएगी और पौरुषेय वाक्य को अपने प्रामाण्य के लिए मूल प्रमाण की अपेक्षा रहेगी तो स्मृत्यादि के तरह वेद को भी पौरुषे होने के कारण अपने प्रामाण्य के लिए मूल कारण की मूल प्रमाण की अपेक्षा ही रहेगी तो स्वतः प्रामाण्य वेद का बाधित हो जाएगा इसलिए माना जाए वेद में स्वतः प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए अस्त्वभूत निश्वसित एतद ऋग्वेदों इत्यादि वाक्य ब्रह्म में वेद द्वारा सर्वज्ञत्व का प्रतिपादक नहीं है पूर्व पक्ष रहेगा और पूर्व पक्ष के इस मत में ये निश्चित होगा जब ब्रह्म सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी तो पूर्व पक्षियों को ये सिद्ध करना है कि जगत का कारण चेतन नहीं है अपितु जड़ प्रधान आदि है तो जो पूर्व अधिकरण में चेतन ब्रह्म कारणत्व तो बताया गया जगत जन्मादि में उसकी असिद्धि यह पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा अरो सिद्ध नहीं हुआ तो फिर ब्रह्म जगत का कारण सिद्ध नहीं होगा तो अद्वैत ब्रह्मबोध से मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा और सिद्धांत मत में ब्रह्म वेद का भी कारण होने से अश्य महत्वभूत से इस वाक्य से ब्रह्म को वेद का कारण बताया जा रहा है और वेद कारणत्व होने से निरतिशय चेतनत्व सर्वज्ञत्व सिद्ध होगा और इस जगत का कारण ब्रह्म को छोड़कर के दूसरा कोई नहीं ब्रह्म ही है यह निश्चित होगा और वो निरत, निरतिशय सर्वज्ञ है उसके ज्ञान मात्र से बंधकी निवृत्ति रूप मोक्ष की भी सिद्धि यह प्रयोजन वेदांत में सिद्ध होगा सिद्धांतमत में यह कहा गया और अब संगति भी बताई गई थी शास्त्र यूनित्व अधिकरण की जन्मादि अधिकरण के साथ एक विषयकत्व संगति और आक्षेप संगति ऐसी दो प्रकार की संगति बताई गई और श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ भी एक विषयत्व संबंध इस अधिकरण का बनता है क्योंकि भूतस्य महत्वभूत एतद् ऋग्वेदो इत्यादि स्पष्ट वाक्य का यह ब्रह्म में वेद कारण समन्वय बता रहा है इसलिए श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ तथा पाद के साथ एक विषय विषयत्व संबंध भी समझना चाहिए और साथ साथ टीकाकार ने यह भी कहा कि प्रत्येक अधिकरण में शा, शास्त्र अध्याय पाद संगति हमें बताने की आवश्यकता नहीं है इस पाद के अंतिम अधिकरण तक ऐसा ही श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ संबंध तत्त्व अधिकरण का होगा ये अध्यता समझ ले यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब आगे जो है वेदे ही सर्वाथ प्रकाशन शक्ति उपलब्ध थे यहां से आगे की चर्चा टीका में हम लोगों को करनी है वेद में सर्वार्थ प्रकाशन सामर्थ्य देखा जा रहा है वो जो वेद में प्र... सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति है वह वेद कार्य है उसमें सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति अपने उपादान कारण ब्रह्म से आई है अथवा ये रूपी कार्य की ही अपनी शक्ति है तो ये दो प्रकार का साध्य सिद्ध किया जा रहा है। शक्ति को वेद, वेद में प्रतीयमान सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति को पक्ष बना करके दो साध्य बताए जा रहे हैं तो साद उपादान ब्रह्म गत शक्तिपूर्विका इससे बताया गया तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्व पूर्वकत्वरूप साध्य तो तद उपादान में तत्शब्द का अर्थ है वेद तदउपादान शब्द का अर्थ निकलेगा वेद का उपादान कारण ब्रह्मा। और तद उपादान ब्रह्म और उपादान ब्रह्मगत शक्ति यानी ब्रह्म में जो प्रकाशन शक्ति है उस शक्तिपूर्वक वेद में ब्रह्म के कार्यभूत वेद में शक्ति आई है प्रकाशन शक्ति अथवा व यानि अथवा तदगता तद्गता, इसमें तत्का अर्थ है वेद यानी कार्य कार्य में कारण की शक्तिपूर्वक वो शक्ति नहीं अपनी ही शक्ति है कार्य की अपनी वस्तुगत सामर्थ्य है ऐसा माना जाए क्या ये अलग अलग जो दो साध्य हैं, इन दो साध्यों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग दो हेतु बताए जा रहे हैं एक है प्रकाशन शक्तित्वात कार्यगत शक्तित्वात वा पहला जो साध्य है उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्वक इसमें हेतु है प्रकाशन शक्तित्वात और तद तद गत, तद गता, तद गता शक्ति इसमें हेतु और कार्यगत शक्तित्वात दृष्टांत है प्रदीप शक्तिवत इति इति इस अनुमान से प्रदीप शक्तिवत नेनेने इसमा प्रदीपशक्तिवतनेसनुमसे वेदोपादन ब्रह्मण स्वद्ध अशेष प्रकाशन सामर्थ्य साम्यूपाक्षिव्यति तो ये जो अनुमान सात अनुमा तुपाद्रह्मशक्ति पूर्विक प्रकाशन शक्ति प्रदीप शक्तिवत इस अनुमान से क्या सिद्ध होगा कि ब्रह्म में वेद, वेदोपादानत्व होने से सर्वसाक्षित्व सिद्ध होगा स्वसंबद्ध जो समस्त अर्थ है स्वसंबद्ध जैसे स्वसंबद्ध समस्त घटादी पदार्थों का अविभाषक होता है प्रदीप प्रदीप का प्रकाश जिन जिन घटादि पदार्थों से संबद्ध है उन सब पदार्थों का अवभाषक प्रदीप होता है ऐसे जितना भी ब्रह्म संबद्ध अर्थ है उन सब अर्थों का प्रकाशक साक्षी ब्रह्म रहेगा ये प्रदीप दृष्टांत से बताया जा रहा है और ब्रह्म संबद्ध कौन है तो वेद ब्रह्म का कार्य होने से वेद में वर्णित समस्त अर्थ वेदार्थ जो है वह वेद द्वारा ब्रह्म संबद्ध होगा और इसलिए उन सब अर्थों का प्रकाशन सामर्थ्य यही सर्वसाक्षित्व है यानी सर्वज्ञ है ये प्रथम अनुमान से सिद्ध होगा सा तदादान उपादान ब्रह्मगत शक्ति प्रकाशन शक्ति प्रदीपवत प्रदीप, प्रदीप शक्तिवत इस दृष्टांत से ये पहला वाला सिद्ध हुआ यदवा इत्यादि से हा हा तो प्रदीप का भी कारण है उपादान है तेज तत्व हाँ, प्रदीप है तेज का कार्य और तेज में प्रका तेज का अपना यह है स्वभाव तेज तत्व का कि वह प्रकाशक होता है तेज कहो अग्नि कहो और उस तेज यानी अग्नि रूप उपादान कारण की शक्ति से प्रदीप में भी स्वसंबद्ध अर्थ प्रकाशन शक्ति आती है ऐसे तेज तत्व स्थानीय है चेतन ब्रह्म और उस चेतन ब्रह्म और प्रदीप स्थानीय है वेद तो वेद में जैसे प्रदीप में शक्ति दिख रही है ऐसे वेद में भी शक्ति दिख रही है प्रदीप में शक्ति प्रदीप का उपादान कारण तेज तत्व शक्तिपूर्विका है ऐसे वेद में अर्थ प्रकाशन शक्ति वेद के उपादान कारण चेतन ब्रह्मगत प्रकाशन शक्तिपूर्विका है ये बताया गया तो सर्व साक्षित्व सिद्ध आगे कह रहे हैं यद्वा यथा अध्येता पूर्वक्रम ज्ञावा वेदम कु जो आक्षेप किया था ना ईश्वर की रचना वेद को मानेंगे यदि तो वेद भी पौरुषे होगा और पौरुषे होगा तो उसमें प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मूल प्रमाण की अपेक्षा होगी तो स्वतः प्रामाण्य वेद का बाधित होगा वेद के स्वतः प्रामाण्य में बाधक बताया जा रहा है वेद में पौरुषत्व की आपत्ति और यदि ईश्वर को अब आगे यदवा इत्यादि से बताया जा रहा है ईश्वर की रचना वेद को मानने पर भी वेद में स्वतः प्रामाण्य का बाधक नहीं होता है अपौरुषेत्व ही रहता है सिद्ध नहीं होता पौरुषत्व तो स्वतः प्रामाण्य का बाधक है वह स्वतः प्रामाण्य का बाधक पौरुषत्व की आपत्ति नहीं आती ईश्वर की रचना वेद को मानने पर भी ये यदवा इत्यादि से बताया जा रहा है तो वेद ईश्वर का कार्य होने पर भी अपौरुषय ही होगा तो अपौरुषे होने से स्वतः प्रामाण्य बना रहेगा प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मूल प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होगी इसे बताना है इसलिए पहले पौरुषत्व का दृष्टांत बताते हैं यदवा यहांता पूर्वक्रम ज्ञाप कुर तथा विचिगुणमा अनावृत प्रकाशचिमात्र परमेशर क्रम सजातीय क्रम्त वेद राशि तदर्थ एव करोति इति न वेदस्य पौरुषेता तो कहते हैं जैसे लौकिक वेद का अध्ययता क्या करता है कि पूर्वक्रम ज्ञात्वा वेदम करोति अने वेद का पाठ करता है जो आ, स्वयं अध्ययन करते समय जिस क्रम से वेद का अध्ययन किया उस क्रम का वह स्मरण करके पाठ करता है तो जो पाठ कर रहा है पहले लिखा वगैरह तो जाता नहीं था तो सीधे सीधे बोल करके ही बताया जाता था ना तो बोलता था तो क्रम को अपने गुरु से गुरु से ज्ञात जो क्रम है उसे याद करके स्मरण करके बोलता है पाठ करता है तो जो बोल रहा है पाठ कर रहा है तत्कर्तृत्व वेद में नहीं माना जाता तो भी वो तो वेदम करोती तो उसकी रचना वेद नहीं माना जाता इतने अर्थ में वो है तो यद्वा यथा व्यार पूर्व क्रम ज्ञातवा वेदम करवंती तथा ऐसे यहां पर भी क्या हो रहा है तो बीच वाले जो अध्यापक और अध्ययन करता है तत्कर्तृत्व वेद में नहीं माना गया ना ये मीमांसक भी, भी ऐसा नहीं मानते जो अपोरुषे मानते है वेद को भले ही बीच वाले अध्यापक अध्या, और अध्ययन करता पूर्व क्रम का स्मरण करते हुए वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन वह जिस वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं उस वेद के कर्ता नहीं माने जाते जातेषे तो उनमें नहीं है वेद में आगे कहते हैं कि तथा विचित्र गुणमाया सहाय ये परमेश्वर के विशेषण हैं दो एक तो विचित्र गुणमाया सहाय और दूसरा अनावृत अनंत स्वप्रकाश चिन्मात्र परमेश्वर इन दो विशेषणों से युक्त जो परमेश्वर है परमेश्वर की उपाधि है विचित्र गुण माया ये उसकी सचिव है सहायक है विचित्र गुण शक, गुण माया वो है सत्व रज तमात्मिका त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति वही माया है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति और वो है सहायक जिसकी ऐसा परमेश्वर है माए उपाधि चैतन्य और वो शुद्ध प्रधान होने के कारण उपाधि परमेश्वर की परमेश्वर के जो अविनाशी प्रकाश चे, चेतन प्रकाश स्वरूप है उसे आवृत्त नहीं करती वो परमेश्वर का स्वरूप परमेश्वर के लिए अनावृत्त ही रहता है आवृत्त नहीं होता जैसे जीव की उपाधि अविद्या जीव का जो परमेश्वर का जैसा स्वतः स्वरूप है ऐसा ही जीव का भी दोनों एक ही होने के कारण स्वरूप है जो अनंत चिन्मात्र परमेश्वर है, तो अनंत प्रकाश प्रकाश परमेश्वर परमेश्वर तो जीव भी है। लेकिन परमेश्वर की उपाधि शुद्ध ले प्रधान प्रकृति की अवस्था होने के कारण वह परमेश्वर का अनंत प्रकाश चिन्मात्र स्वरूप परमेश्वर को ज्ञात ही रहता है हमेशा स्फुरित रहता है वह आवृत्त नहीं होता अनावृत रहता है तो अनावृत है जिसका अनंत प्रकाश चिन्ह मात्र स्वरूप वो हमेशा वैसा का वैसा अपने आप को समझता है जो उसे कहा जाता है विचित्र गुण माया सहाय वो एक वो हुआ और अनंत प्रकाश अनावृत अनंत प्रकाश चिन्हमात्र ये दूसरा विशेषण और जीव की उपाधि तो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था अविद्या होने से जीव का जो अपना स्वरूप है अनंत प्रकाश चिन्हमात्र वह अनावृत नहीं है वो जीव है आवृत अनंत प्रकाश चिन्हमात्र स्वरूप ये दोनों में अंतर है तो ऐसा परमेश्वर होने से परमेश्वर का जो अनंत प्रकाश चिन्हमात्र स्वरूप है उसके कारण परमेश्वर पूर्व पूर्वकल्पीय जो वेद का क्रम है उसे बिल्कुल भूलते नहीं हैं बिल्कुल वैसा ही क्रम स्पष्ट रूप से और पूर्वकल्पीय क्रम से युक्त वाक्यों का जो अर्थ था उस अर्थ को भी एक साथ जानते हैं पूर्वकल्पीय क्रम सदृश क्रम वाले वेद वाक्यों को मंत्रों को तथा उनके अर्थ को युगपद जानते हैं एक साथ जानते हैं स्मरण करते हैं और एक साथ स्मरण करके ब्रह्मा जी को बताते हैं इसलिए परमेश्वर का कार्य वेद होने पर भी वह पौरुषय नहीं है पौरुषय ग्रंथ की परिभाषा आगे वाले वाक्य में टीकाकार बताएंगे कि किस ग्रंथ को पौरुषय कहा जाता है और वेद परमेश्वर की रचना होने पर भी वह पौरुषत्व का लक्षण वेद में नहीं घटेगा तो इसके लिए पहले ये कह रहे हैं कि परमेश्वरा स्वकृत पूर्वकल्पीय क्रम सजातीय क्रमवंतम वेद राशि तो स्वकृत जो पूर्व पूर्वकल्पीय क्रम था उस क्रम के जैसा ही क्रम वाला वेद राशि वेद के समस्त मंत्रों का और तदर्थांश या उन मंत्रों के अर्थ को भी युगपद जानन एक साथ जानते हैं क्यों जानते हैं इसलिए विशेषण था अनावृत अनंत स्वप्रकाश चिन्हत्र है वो इसलिए वो युगपद एक साथ ये सब ज्ञान होता है वाक्य तथा का तो युगपद जानन एव इति न वेदस्य पौरुषेता इसलिए वेद को पौरुषे नहीं कहा जा सकता जैसा वर्तमान अध्ययन करता तथा अध्यापक जो वेद के हैं उनकी रचना नहीं मानी जाती वेद को ऐसे परमेश्वर की भी रचना वेद उस प्रकार नहीं है रचना तो है लेकिन जैसा पौरुषे ग्रंथ होता ऐसा पौरुषे ग्रंथ नहीं है वेद कर रहा है वेद की परंपरा ये जो बीच वाले अध्यापक अध्या, और अध्यता चलाते हैं तो परंपरा के निर्भाग होने पर भी वेद के कर्ता नहीं माने जाते जैसा वेद परंपरा के तो करता है वो ऐसे ही ईश्वर रचितो वेद होने पर भी उसमें पौरुषे तो नहीं है इसे समझने के लिए पहले पौरुषय कौन ग्रंथ होता है ये समझना जरूरी है तो वो बताया जा रहा है कि यत्र ही अर्थज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम वाक्य सृष्टो कारणम तत्र पौरुषयता जिस ग्रंथ की रचना में यत्र है यशविन ग्रंथ है शब्द राशव तो जिस शब्द राशि में अर्थ ज्ञानपूर्वक वाक्य ज्ञान वाक्य सृष्टि का कारण बनता है तत्र तो यानी उस शब्द राशि में पौरुषयता मानी जाती है वाक्य ज्ञान अर्थ ज्ञानपूर्वक वाक्य ज्ञान का कार्यभूत जो ग्रंथ वो बन जाएगा है और यह पौरुषत्व तो का लक्षण वेद में नहीं घटता वाक्य ज्ञान तो ईश्वर को है लेकिन अर्थ पूर्वक वाक्य ज्ञान नहीं है यहां अर्थ ज्ञान और वाक्य ज्ञान दोनों युगपथ हैं इसलिए पहले युगपथ शब्द दिया था ना और अर्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान में पौरापर्य है योग पद्य नहीं तो लौकिक पुरुष तो पहले ग्रंथ में जो वाक्य लिखना है उस वाक्य का जो अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वाक्यार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्य ज्ञान होता है इस अर्थ ज्ञान को व्यक्त करने वाला यह वाक्य होगा ऐसा समझता है फिर लिखता है हाँ वाक्य रचना करते हैं तो वो पौरुषय वाक्य हो जाएगा और यहाँ पर पौर्वा अर्थ ज्ञान तथा वाक्य ज्ञान में पौर्वापर्य नहीं है योगपद्य इसलिए वेद ईश्वर की रचना होने पर भी अपौर है तो ये अर्थज्ञानपूर्वक वाक्य ज्ञान नसा कारण अत्र अगपद्या वेदे योग पद्यात् अर्थज्ञान तथा वाक्य ज्ञान ये दोनों युगपत हो रहे हैं इसलिए सा यानी पौरुषता वेद में नहीं है अतो वेदकर्ता वेद तदर्थमअपी जानाति इति सर्वज्ञ तो वेद का कर्ता जो परमेश्वर है वह वेद को भी और वेदार्थ को भी जानते हैं नान्तरियकतयानी युगपथ नान्तरियतया का अर्थ है युगपत एक साथ क्रम से नहीं जानते पह, ऐसा नहीं कि पहले वेदार्थ ज्ञान हुआ और फिर वेद वाक्य ज्ञान हुआ तब तो पौरुषता है पुनांतर्यक तया यानि युगपत वेद तथा वेदार्थ को जानते हैं वेद के कर्ता परमेश्वर इसलिए उनमें सर्वज्ञता है इति सर्वज्ञ्वर यानी इस कारण से ईश्वर सर्वज्ञ है इस सिद्धांत को भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के सूत्र से बता रहे हैं प्रथम वर्ण के अनुसार इसलिए कहा शास्त्रेति अब सूत्र का उच्चारण कर लें शास्त्र यौनित्वात शास्त्र यौनित्वात तो शास्त्र यौनित्वात्म में कई वृत्ति है पहले एक शास्त्र शब्द बना फिर योनि शब्द बना और फिर शास्त्र योनि में एक समास हुआ तो शास्त्र योनि शब्द बना और फिर उसमें तो प्रत्यय हो करके शास्त्र यौनित्व तो बना उससे पंचमी विभक्ति आकर के शास्त्र ये एक शब्द है लेकिन ये एक शब्द बनने के लिए पहले अलग अलग दो शब्द बने हैं फिर दो शब्द मिलकर के एक समास हो करके एक शब्द बना फिर उस सामासिक शब्द से ओ तद्धित प्रत्यय हो करके शास्त्र यूनित्व तो बना ये व्याकरण के अनुसार ऐसे ये बना है तो शास्त्र कहते हैं हित शास्त्रम हित शास्त्रम हित का उपदेश करने से वेद शास्त्र हैं कर्मकांड भी और ज्ञानकांड भी कर्मकांड तो शासनात् शास्त्रम इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी शास्त्र हैं हित शासनात् शास्त्रम इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी शास्त्र हैं और ज्ञानकांड, भी ज्ञानकांड भी संसनात शास्त्र संसनात्सन है, तो है शास्त्र तो अपने अपने अधिकारी के हित का उपदेश करते हैं कर्मकांड ज्ञानकांड कर्मकांड अपने अधिकारी को अपने अधिकारी के अभी प्रेत अभ्युदय का साधन धर्म को बताता है कर्मकांड और इसलिए हित शासक बन रहा है हित है जो अधिकारी को अभिष्ट है प्रयोजन उसका साधन उसे हित कहते हैं और उस साधन को जो बताएं उसे कहते हैं हित का संसन करने वाला संसन यानी उपदेश तो स्वाभिष्ट प्रयोजन का साधन बताने वाला स्व से लेना है अधिकारी को तो स्वाभिष्ट यानी अधिकारी के अभिष्ट प्रयोजन को प्रयोजन का जो साधन है उस साधन का उपदेश जो करें वो शास्त्र वह संसन है कर्मकांड के अधिकारी का अभिष्ट है अभ्युदय उसका साधन है धर्म उसे बताता है कर्मकांड ज्ञानकांड का जो अधिकारी है उसका अभिष्ट है मोक्ष उसका साधन है ब्रह्मात्म एक बोध उसका उपदेश करता है आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि ज्ञानकांड इसलिए मुमुक्षु के अभीष्ट मोक्ष के साधन आत्मज्ञान का उपदेशक आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि ज्ञान कांड भी शास्त्र है यानी पूरा वेद वेद के दोनों प्रकरण शास्त्र है इसलिए शास्त्र शब्द से लेना वेद को तो ये जो शास्त्र हैं वेद शासु अनुशिष्ट धातु से शास्त्र बना स्ट्रण प्रत्यय हो करके तो शास्त्र और योनि का अर्थ है कारण और शास्त्र योनि इसमें है ष्टी तत्पुरुष समास शास्त्र से योनी, शास्त्र योनी का अर्थ है शास्त्र का कारण और वो कारण लेना उभ प्रकार का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी वेद का यानी शब्द राशि का उपादान कारण भी और कर्ता रूप निमित्त कारण भी आ, यौनी शब्द से लेना है तो शास्त्र से योनी और फिर शास्त्र यौनी वो कौन होगा शब्द राशि वेद का अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो है जो आकाश आदि जगत का उपादान कारण है वही अधिवेद जो ऋग्वेदादि हैं, उसका भी कारण है अधिभूत का जो कारण है वही अधिवेद का भी कारण है ब्रह्म शास्त्रीयोनि शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म वो को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से वो ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी और षष्टि यानी एक तो प्रतिज्ञा होगी जो अर्थात अर्थ सूचित हुआ है ना शास्त्र क्या नाम जन्मादि अधिकरण से क्या अर्थात सूचित किया है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है जगत कर्ता ब्रह्म सर्वज्ञ है यह अर्थात सूचित हुआ वो हो जाएगी प्रतिज्ञा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी और अर्थात सूचित जन्मादि अधिकरण से जो सर्वज्ञत्व है वो भी आएगा तो प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा ब्रह्म सर्वज्ञास्त्र यौनि का अर्थ है ब्रह्म तस्य भाव तोतलो इस सूत्र से तो प्रत्यय हो करके बन जाएगा फिर शास्त्र यौनित्व शब्द और ये हेतु वाक्य हो जाएगा शास्त्र यौनित्वात् ब्रह्म सर्वज्ञम शास्त्र यौनित्वात एक अनुमान हुआ दृष्टांत तो होगा कि जो जिस ग्रंथ का कर्ता होता है एक व्याप्ति से दृष्टांत तो होगा जो जिस ग्रंथ का करता है वह उस ग्रंथ में वर्णित समस्त अर्थ का तो ज्ञाता होता ही है उससे अधिक अर्थ का ही ज्ञाता होता है जैसे पाणी आदि अपने द्वारा रचित व्याकरण के अष्टाध्यायी आदि ग्रंथों में प्रतिपादित अर्थ का तो ज्ञान रखते ही हैं, उनसे अधिक अर्थ का भी ज्ञान रखते हैं ऐसे वेद का कर्ता जो ब्रह्म है वह सर्वाभाषक सर्वार्थ अवभाषी जो वेद है उस वेद में वर्णित समस्त अर्थ का ज्ञाता तो होगा ही उनसे अधिक अर्थ का भी ज्ञाता होगा तो निरतिशय सर्वज्ञ है इस प्रकार ये सिद्ध होगा आदि के दृष्टांत से तो ब्रह्म सर्वज्ञम शास्त्र योनिवात इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं इसे देखिए महत ऋग्वेदादे इत्यादि से महत ऋग्वेदादे इत्यादि का अवतरण है यहां पर टीका में शास्त्रम प्रति हेतुवात्थ ब्रह्म सर्वज्ञ ये दोनों प्रतिज्ञाएं हैं जो दो संगति बताई थी ना प्रथम वर्णक के अनुसार एक विषय तो संगति और द्वितीय वर्णक के अनुसार हैं वो हां सर्व कारणत्व और सर्वज्ञ एक ही प्रथम वर्णक में ही बताया जा रहा है और द्वितीय वर्णक में बताया जा रहा है प्रमाण उसमें आक्षेपी की संगति भी थी तो ये जो आक्षेप संगति तथा वो एक विषय तो संगति दोनों तो शास्त्र यूनित्वाद शब्द का अर्थ पहले टिका में टीकाकार ने किया शास्त्र प्रति हेतुत्वाद ये हेतुवाक्य है प्रतिज्ञा है ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वकार ब्रह्म सर्वज्ञ है इसमें सर्वज्ञत्व साध्य है ब्रह्म पक्ष है ब्रह्म कारण है इसमें ब्रह्म पक्ष है सर्व कारणत्व साध्य है और दोनों में हेतु है शास्त्र दया अनुसारेण सूत्र योजना अभिप्रेत्य पदा व्याचे संगतिद्वय जो शुरू में बताई थी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ एक विषयत्व संगति और आक्षेप संगति टीका में बताई थी ना शुरू में इन दोनों संगति को लेना संगतित्व एक विषयत्व संगति को लेकर के सर्वज्ञत्व सिद्ध होगा और आक्षेप संगति से सर्व कारणत्व सिद्ध किया जा रहा है ब्रह्म में इसे ध्यान में रख करके शास्त्र यूनित्वात इस सूत्रस्थ जो अवान्तर पद है शास्त्र और योनि इन दोनों का व्याख्यान भाष्यकार भगवान करते हैं पहले शास्त्र पदार्थ बताते हैं शास्त्र यौनित्वात्म में जो पूर्व पद है शास्त्र ये शास्त्र पदार्थ बताया जा रहा है महत ऋग्वेदादे साथ साथ साथी तत्पुरुष समाज का विग्रह बताने के लिए उसे श्रेष्ठ तभी किया जा रहा है महत ऋग्वेदादे शास्त्रस्य ये शास्त्र पद है शास्त्र के विशेषण है महत ऋग्वेदादे अनेक विद्यास्थान उपब्रित प्रदीप और सर्वार्थ असर्वाद्योति सर्वज्ञ ये सब श्रेष्ठ्यंत जितने हैं चार पांच पद वे शास्त्र के विशेषण हैं तो महत ऋग्वेदादे तो ऋग्वेदादि जो शास्त्र हैं, वह अल्पनीय है अपितु अर्थ भी देखो वेद का तो भी बृहत है महान है और कलेवर भी देखो उसका वेद का तो भी वह महान है मंत्र ही एक लाख है फिर ब्राह्मण भाग को लेकर के तो काफी बड़ा हो जाता है इसलिए चार चार वेद करने पड़े न इधर द्वापर के अंत में व्यास जी को पहले तो एक ही वेद था चार वेद तो बने द्वापर में एक ही वेद के चार विभाग वेदों की रक्षा के लिए व्यास जी ने किए इसलिए वेद व्यास हो गए तो महतः ये विशेषण बता रहा है कि वेद रूपी जो शास्त्र हैं वह ग्रंथत और अर्थतह अन्य है महान है और वो शास्त्र कौन है कहते ऋग्वेदादे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये शास्त्र हैं और वेदार्थ सीधे सीधे वेद पढ़ लो तो वेदार्थ ज्ञान उस गहराई से नहीं होता वेदों का जो अभिप्रेत अर्थ है वह प्रकट नहीं हो पाता सीधे सीधे वेदों को पढ़ने से इसलिए वेदार्थ ज्ञान के साधन हैं, उन्हें कहा जाता है विद्यास्थान उन विद्यास्थानों के अध्ययन पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से वेदों का जो गहन अर्थ है वह अभिव्यक्त होता है समझ में आता है इसलिए वेदार्थ ज्ञान के साधनों को भी यहां पर बताया जा रहा है कि अनेक विद्यास्थान उपब्रिंग हित ये भी शास्त्र का विशेषण है तो अनेक जो विद्यास्थान दस विद्यास्थान माने जाते हैं वेदों का ठीक ठीक अर्थ समझना है तो इन दस विद्यास्थानों का भी पहले ठीक ठीक अध्ययन कर लें वे दस विद्यास्थान हैं छ वेदांग और पुराण न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र ये चार और छ वेदांग व्याकरण आदि व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक, निरुक्त छंद निरुक्त ज्योतिष ये इनका अध्ययन ठीक ठीक कर ले इनका ज्ञाता बने और फिर वेद का अर्थानुसंधान करें तो वेद की जो गंभीरता है वो समझ में आती है इसलिए भाष्कार भगवान कहते हैं कि अनेक विद्या स्थानोप बृंगित नहीं तो इन सब के बिना कई लोग तो वेदों को भेड़ चराने वालों के गीत कहते हैं ना तो कहते है तो ऐसे का मतलब उनके लिए तो अनपढ़ व्यक्ति के सामान्य गीत है ये जंगले में जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि भेड़ चराने वाले जैसे हैं और उन्होंने अपने मन को मनोरंजन के लिए रंजित करने के लिए कुछ न कुछ गुनगुना है वो वेद है ये उन लोगों की दृष्टि में लेकिन ये दस विद्यास्थानों के अध्ययन पूर्वक वेद का अर्थानुसंधान करने वालों के लिए तो यह ज्ञान की खान है तो अनेक विद्यास्थान हितस्य शास्त्रस्य का विशेषण है और प्रदीपवत सर्वाथ अवद्योतिन तो प्रदीप जैसे स्व संबद्ध सभी अर्थ का प्रकाशक होता है ऐसे वेद भी अपने में वर्णित समस्त अर्थों का अवभास करता है अवद्योतिन अवद्योतिन का अर्थ है अवभाषक प्रकाशक और वेद में सभी अर्थ है इसलिए सर्वार्थ अवभाषक है वेद तो समस्त अर्थों का अवभाषक है इसलिए सर्वज्ञ जैसा है सर्वज्ञ तो केवल ईश्वर है इसलिए भाष्यकार भगवान का वेद के प्रति आदर होने पर भी जो जहा है ऐसा ही शब्द प्रयोग उनके प्रति करके अति नहीं करते सीमा का नहीं तो कई लोग बोलते बोलते प्रशंसा में बहुत कुछ ये कर देते हैं जो योग्यता नहीं है उससे भी अधिक प्रशंसा कर देते हैं लेकिन भाष्कर भगवान देखते हैं कई शब्द प्रयोग करते समय अनर्थ न हो जाए हमारे द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ निकालने वाले बहुत लोग हैं और कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेंगे सर्वज्ञ तो एक ही है वो है परमेश्वर और वेद को वेद को भी सर्वार्थ अवद्योति कहा इसलिए कहते हैं कि वह सर्वज्ञ कल्प है कल्प शब्द का अर्थ होता है तरह सर्वज्ञ के तरह है सदृश है कल्प प्रत्यय सदृश अर्थ में होता है समान अर्थ में होता है तो जो समान होता है हा हा हाथ थोड़, थोड़ी न्यूनता दिखाता है जिस शब्द से होगा उस शब्द के अर्थ में थोड़ी न्यूनता उस शब्दार्थ की न्यूनता जिसमें है ऐसे अर्थ को बताता तो सर्वज्ञता तो ईश्वर में है और ये वेद के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व की अल्प कमी है बहुत सारी सर्वज्ञता है लेकिन थोड़ी कमी है ईश्वर की सर्वज्ञता की अपेक्षा देखेंगे तो थोड़ी न्यूनता वेद में सर्वज्ञता में है ये दिखाने के लिए कल्प प्रत्ययता षद उन अर्थ में तो सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ सदृश है सीधा सर्वज्ञ नहीं और ऐसा जो इन विशेषणों से युक्त वेद है इन पांच विशेषणों से युक्त शास्त्र हैं, इन उस शास्त्र का योनि, योनि शब्द का अर्थ कर दिया कारणम, वो कौन है ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके भास्कर भगवान ने कहा शास्त्र से योनि यानी कारणम ब्रह्म, ब्रह्मशास्त्र का कारण है कौन से शास्त्र का ये जो महत ऋग्वेदादे इत्यादि पांच विशेषताएं जिसमें है उस शास्त्र का कारण ब्रह्म है भाष्य में टीका में टीकाकार ये जो शास्त्र के विशेषण हैं इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं हां महत शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं अनेक विद्या स्थानोप्रह का भी अर्थ कर रहे हैं ये सब देखते हैं हम लोग कल क्योंकि लंबा है ना प्रदीपवध भी वहीं पर हैं हाँ ये सब हम लोग कल देखेंगे